तो तर्क संग्रह में अवशिष्ट गुण निरूपण प्रकरण चल रहा है इसमें प्रयत्न तक के गुणों की चर्चा हम लोग कर चुके हैं प्रयत्न के बाद में आता है धर्म नाम का धर्म और अधर्म नाम का गुण धर्माधर्म का लक्षण बताते हैं अन्नम भट्ट जी विहित कर्मजन्यो धर्म निषिद्ध कर्मजन्य स्वधर्म शास्त्र के द्वारा करो ऐसा जिन कर्मों को कहा जाता है करो करके शास्त्र अपने अधिकारी को जिन कर्मों के अनुष्ठान में प्रेरित कर रहे हैं उन कर्मों को कहा जाता है विहित कर्म शास्त्र हैं विधि निषेधात्मक वह कुछ कर्मों को करने के लिए प्रेरित करता है अपने अधिकारी को और कुछ कर्मों से हटाता है निवृत्त करता है तो शास्त्र अपने अधिकारी को जिन कर्मों का अनुष्ठान करने के लिए प्रेरित कर रहा है उन कर्मों को कहा जाएगा विहित कर्म और जिन कर्मों का अनुष्ठान करने से अपने अधिकारी को बचाता है शास्त्र उन कर्मों को कहा जाता है निषिद्ध कर्म मना कर देता है कि ये कर्म मत करो तो जिन कर्मों को करने के लिए मना करता है वे निषिद्ध कर्म और जिन कर्मों को करने की अनुमति देता है वे विहित कर्म धर्म है विहित कर्म से उत्पन्न हुआ जो अदृष्ट विशेष पुण्यात्मक उसे अपूर्व पुण्य धर्म ये सब पर्यावाचक शब्द हैं अदृष्ट होता है अपूर्व होता है दो प्रकार का पुण्य पाप तो पुण्यात्मक अदृष्ट होगा शास्त्र अपने अधिकारी को जिन कर्मों का अनुष्ठान करने के लिए प्रेरित कर रहा है उन कर्मों से उत्पन्न हुआ अपूर्व विशेष अदृष्ट विशेष उसे पुण्य कहा जाएगा पुण्य का ही दूसरा नाम है धर्म वो धर्म है वो तब तक रहता है जब तक उसका फल नहीं भोगा जाता ना भुगतम क्षीयते कर्म कल्प कोटि शतरपी करोड़ों कल्प बीत करोड़ों कल्प पहले किया हुआ कर्म जब तक उसका फलोपभोग नहीं होता तब तक समाप्त नहीं होगा कर्म किए हुए कर्म की समाप्ति के उपाय मात्र तीन हैं, तीन या तो चार समझ लो एक आत्मज्ञान दूसरा भोग पहला तो भोग दूसरा प्रायश्चित तीसरा नित्यनैमितिक कर्मानुष्ठान और चौथा आत्म आत्मज्ञान इन्हीं से कर्मों की निवृत्ति होती है किए हुए कर्म की तो पहला है भोग तो ये दूसरा तीसरा चौथा उपाय यदि नहीं अपनाया है कर्म करके छोड़ दिया और नहीं प्रायश्चित किया पाप कर्म कर दिया है और उसका फल अनिष्ट भोगने को न मिले इसके लिए शास्त्र ने बताया हुआ जो प्रायश्चित है वो न किया हो तो उसका फल अनिष्ट भोगे बिना वो समाप्त नहीं होगा वो कभी न कभी भोग आएगा ही तो भोग करने से समाप्त होगा ऐसे पुण्य का भी और नित्य नैमित्तिक कर्म करने से भी संचित गत जो अदृष्ट ग पाप है अंतकरण शुद्ध हो जाता है ना तो किलविश को दूर कर देता है प्रायश्चित भी दूर कर देता है और आत्म ज्ञान से तो समूल नष्ट हो जाते हैं नहीं तो यह हमेशा बने रहता है, भोग करके समाप्त होते दूसरे होते रहते हैं तो विहित कर्म से उत्पन्न हुआ पुण्य रूप पुण्य नामक जो अदृष्ट विशेष है उसे धर्म कहा जाता है और निषिद्ध कर्म जन्यस्तु स्तु अधर्म शास्त्र जिस कर्म को करने के लिए मना कर रहा है अपने अधिकारी को तब भी अधिकारी यदि करता है तो उसका फल है जो उत्पन्न होगा वो अधर्म उत्पन्न होगा उससे और उस अधर्म का फल होगा दुख शास्त्र से वेद शास्त्र हाँ। श्रुति और श्रुति मूलक स्मृति मूल है वेद श्रुति और तन मूलक स्मृति वो भी शास्त्र हैं हाँ तो उससे भी प्रेरणा मिलती है वो स्मृति में आएगा पुराण स्मृति कोटि में आता है तो इस प्रकार ये यह धर्मा धर्माधर्म का लक्षण हुआ अब बुद्धि से लेकर के अधर्म तक आठ गुण हो गए ना बुद्धि शब्द हाँ बुद्धि सुख दुख इच्छा द्वेष प्रयत्न धर्म अधर्म ये आठ है बुद्धि सुख दुख इच्छा द्वेष प्रयत्न धर्म अधर्म ये जो आठ है इन आठों को कहा जाएगा आत्मा के विशेष गुण ये आत्मा के विशेष गुण है ये आत्मनिष्ठ ही है समय समन से आत्मा में ही रहते हैं तो कहते हैं बुद्धिया इसलिए आगे लिखते हैं कि बुद्धियादयो अष्टावात्म मात्र विशेष गुणा बुद्धियादयो अष्टावात्म मात्र विशेष गुणा इसका पदच्छेद कैसे होगा संधि विच्छेद बुद्धिदयो अष्टौ बुद्धियादयो अष्टौ आत्ममात्र विशेष गुणा तो क्या कौन से सूत्र लगे हैं हाँ अष्टौ में तो ये वाय लगा अव आव को आवादेश हुआ और बुद्धियादयो अष्टौ तो इंग पदांता दति रूप होता है ना इंग पदांतादत्ती से पदांत एंग से रस्व पर में हो तो पूर्व पर के स्थान पर पूर्व रूप एकादेश होता है तो पदांत एंग है, में ओ। इंग है ये ओ एंग प्रत्यारे ओ तो एंग कहने से ओ को लिया जाएगा वो पदांत है कि नहीं बुद्ध्यादयो ये एक पद है और पद के अंतिम वर्ण को कहा जाता है पदांत तो पदांत एंग है वो और उससे रस्वाकार पर में अष्टव आकार तो पूर्व पर के स्थान पर एक आदेश हो गया पूर्व रूप आदेश यानी वो हो गया अ में अवग्रह का चिन्ह आ गया कि रस्वाकार था ये दिखाने के लिए बुद्धादयो अष्ट आत्म मात्र विशेष गुणा मात्र पद व्यावर्तक है बाकी द्रव्यों का गुण है तो समय सम्बन्ध से द्रव्य में रहते हैं ना गुण तो कई एक गुण ऐसे हैं जो दो द्रव्य में रहते हैं चार द्रव्य में रहते हैं कोई सभी द्रव्य में रहते हैं और कुछ गुण ऐसे हैं चौबीस गुणों में से एक ही द्रव्य में रहते जैसे गंधत्व गंध पृथ्वी मात्र समवेत है रस दो में रहता है पृथ्वी और जल में तो ये जो है गंध जैसे पृथ्वी मात्र समवेत है ऐसे ये आठ गुण बुद्धि से लेकर के अधर्म तक ये आत्म मात्र समवेत होंगे आत्मा के ही विशेष गुण होंगे गुण है तो द्रव्य में रहेंगे लेकिन बाकी नौ द्रव्य में ये आठ गुण नहीं आठ आठ द्रव्य में ये आठ गुण नहीं रहेंगे केवल एक ही द्रव्य में रहेंगे आत्मा नामक द्रव्य में और आत्मा नामक द्रव्य में ही ये रहने के कारण आत्मा के ही विशेष गुण कहे जाते हैं आत्मा कितने हैं पहले दो भेद हैं उसके जीवात्मा परमात्मा परमात्मा कितने हैं एक अजीव आत्मा अनेक है उसमें से परमात्मा में भी आठों गुण रहेंगे कि नहीं रहेंगे रहेंगे धर्म अधर्मा इच्छा द्वेष, द्वेश रहेंगे क्या मात्र तो बाकी आठ का व्यावर्तक है तो उसका उसका व्यावर्तक थोड़ा ही है रहना चाहिए ना तो द्वेषवान जैसे जीव हैं ऐसे द्वेषवान परमात्मा भी है जैसे धर्म अधर्म युक्त जो है जीव है तो फिर ईश्वर भी धर्म धर्म से युक्त हो जाएगा तो धर्म धर्म का फल ईश्वर को भी जीव की तरह ही भोगना पड़ेगा तो जीव में और ईश्वर में क्या अंतर हुआ फिर इसलिए ईश्वर में केवल तीन ही रहते हैं इन आठ में से है आत्मा लेकिन तीन रहेंगे वो तीन कौन बुद्धि इच्छा और प्रयत्न ये तीन ही रहते हैं बुद्धि इच्छा प्रयत्न बाकी पांच नहीं रहेंगे सुख नहीं रहेगा जो जन्य सुख है विषय इंद्रिय जन्य जो सुख है वो ईश्वर में नहीं रहता नित्य मुक्त है ना ईश्वर दुख भी नहीं रहेगा द्वेष भी नहीं रहेगा धर्म भी नहीं रहेगा अधर्म भी नहीं रहेगा ये पांच गुण ईश्वर में नहीं रहेंगे केवल तीन ही रहेंगे और जीवात्मा में ये आठों के आठों रहेंगे बुद्धि भी रहेगी सुख भी रहेगा दुख भी रहेगा इच्छा भी रहेगी द्वेष भी रहेगा प्रयत्न भी होगा धर्म अधर्म भी रहेंगे गुण है तो रहेंगे द्रव्य में ही और द्रव्य तो नौ ही हैं, और नौ में से कौन से द्रव्य में रहेंगे आठ तो आत्मा में तो आत्मा के विशेष गुण हो गए लेकिन परमात्मा में तीन ही रहेंगे तो बुद्धिदयो अष्टो मात्र विशेष गुणा बुद्धि इच्छा प्रयत्न नित्या अनित्याच बुद्धि है यानी ज्ञान इच्छा और प्रयत्न नित्य अनित्य दो प्रकार के हैं बाकी जो है ना पांच इन तीन को छोड़कर के बुद्धि इच्छा प्रयत्न को छोड़कर के बाकी पांच अनित्य ही हैं। इनके दो भेद हैं आठ में से इन तीन के ज्ञान बुद्धि यानी ज्ञान इच्छा और प्रयत्न इनके दो भेद हैं इन गुणों के ये नित्य भी है अनित्य भी है नित्य कौन से हैं इच्छा द्वेष और इच्छा प्रयत्न और ज्ञान नित्य कौन से हैं तो कहते हैं नित्या ईश्वरस्य और अनित्या जीवस्य तो जीव का ज्ञान भी अनित्य है इच्छा भी अनित्य है और प्रयत्न भी अनित्य है ईश्वर की बुद्धि यानी ज्ञान इच्छा और प्रयत्न ये तीनों भी नित्य हैं। बाकी जो पांच हैं वे अनित्य ही हैं और वे जीव वृत्ति ही है अब कितने गुण बचे एक गुण बचा है संस्कार नाम का अंतिम गुण उसके भेद बताए जा रहे हैं तीन संस्कारस्त त्रिविधो संस्कार तीन प्रकार का है संस्कारस्त त्रिविधा ये तीन प्रकार कौन कौन है संस्कार के कहते वेग वेगो भावना स्थिति स्थापक चेती तो पहला भेद है वेग दूसरा भेद है भेद है भावना तीसरा भेद है स्थिति स्थापक ये संस्कार के अवंतर तीन भेद हैं तो वेग नाम का जो संस्कार है वह पांच द्रव्य में रहता नौ है नौ द्रव्य है ना उनमें से वेग नाम का जो संस्कारात्मक गुण है वेग किस में आएगा सात पदार्थों में सात पदार्थों में वेग को कौन सा पदार्थ माना जाएगा पदार्थ तो साथ ही है ना तो वेग को सात पदार्थों में से कौन सा पदार्थ माना जाएगा गुण तो गुण 24 हैं, उन 24 गुणों में से कौन सा गुण है संस्कार अंतिम गुण वेग तो गुण है वेग तो रहेगा द्रव्य में तो द्रव्य नव है तो नव द्रव्य में से समुसन से कितने द्रव्य में रहता है वेग तो पांच द्रव्य में रहेगा नव में से जिन चार द्रव्य में नहीं रहता वे चार द्रव्य कौन से हैं जो विभू है उनमें नहीं रहेगा तो विभू द्रव्य कौन कौन है आकाश काल दिशा आत्मा ये विभू है ना पांच चार इन चारों में वेग नाम का संस्कार नहीं रहेगा और जो अविभू द्रव्य है पांच वे पहले चार और एक अंतिम द्रव्य पहले चार पृथ्वी जल तेज वायु ये अविभू है और मन भी अविभू है तो जो अविभू द्रव्य हैं उनमें ही वेग रहता है अविभू द्रव्य हैं पांच इसलिए लिखते हैं कि वेगः पृथ्वी आदि चतुष्ट मनोवृत्ति तो पृथ्वी आदि चतुष्ट का मतलब पृथ्वी जल तेज वायु इन चारों को कहा जाएगा पृथ्वीदि चतुष्ट चतुष्टय शब्द का अर्थ होता है चार का समूह चतुर्णाम समूह चतुष्टय और किन चारों का समूह तो पृथ्वी आदि चार का समूह उसे कहा जाएगा पृथ्वी आदि चतुष्टय तो पृथ्वी आदि चतुष्टय हैं पृथ्वी जल तेज वायु ये अभिभू है और मनोवृत्ति और मन अंतिम ये हैं पांच पृथ्वी से जल वायु तक चार और एक मन इन पांचों में रहता है कौन वेग नाम का संस्कार समूह सम्बन्ध रहे से रहेगा इनमें हाँ मनस शब्द है हाँ मनसी वर्तते इति मनोवृत्ति ऐसा मनसी वर्तते इति मनोवृत्ति वर्तते इति वृत्ति कर्ताथ में ती प्रत्यय है वर्तते वृत्ति ऐसा वर्तते का मतलब रहता है विद, क्या करता में ती प्रत्यय तो मनोवृत्ति और चतुष्टय ने चार का समूह तो पृथ्वी आदि नाम चतुष्टयम इति पृथ्वी आदि चतुष्टयम एक ये बना दो और फिर मन के साथ पृथ्वी आदि चतुष्टय शब्द का द्वंद्व समास कर लो तो पृथ्वी आदि चतुष्टंच तद इति पृथ्वी आदि चतुष्टय मनसी यह दोन दो समास का रूप बनेगा मन शब्द का द्वितीय प्रथमा का द्विवचन मनसी मन मना, मनसी मनासी हाँ ये ज्ञाप नहीं होना चाहिए वो आदि चतुष्ट मनसी और फिर पृथ्व्याजी चतुष्ट मनोसोहो वृत्ति यानी वर्तते इति पृथ्वी चतुष्ट मनोवृत्ति ऐसा बनेगा मनोसो यह सप्तमी का द्विवचन है तो ये दोनों समाज के अंत में जो वृत्ति पद है वो दोनों समाज के घटक दोनों पदों के साथ अन्वित होगा मनोवृत्ति भी कहा जाएगा और पृथ्वी आदि चतुष्टय वृत्ति भी कहा जाएगा मनोवृत्ति का अर्थ निकलेगा मन में रहने वाला समय समन्व से मन में रहता है मन समवेत मनोवृत्ति कहो या मन समवेत कहो हम वेग मन समवेत यानी मन में समय समन्व से रहता है और पृथ्वी आदि चतुष्टय वृत्ति का अर्थ निकलेगा पृथ्वी आदि चतुष्टय समवेत पृथ्वी आदि चतुष्टय में से प्रत्येक में लगा दो पृथ्वी समवेत जल समवेत ते, तेज समवेत और वायु समवेत ऐसा हो जाएगा ना तो इस प्रकार ये पांच में रहेगा वेग और भावना क्या है वास्तविक रूप से लोक में भावना के लिए ही संस्कार शब्द रूढ़ है भावना के लिए भावना है वासना तो उसके लिए संस्कार शब्द का प्रयोग होता है ज्यादातर वेग और स्थिति स्थापक ये भी संस्कार के भेद विशेष हैं लेकिन संस्कार शब्द की ज्यादातर प्रसिद्धि भावना के लिए है भावना में संस्कार शब्द अधिक रूढ़ है लोक में नहीं तो संस्कार शब्द तो सामान्य है ना वेग को भी संस्कार कहा जाएगा और स्थिति स्थापक को भी संस्कार कहा जाएगा भावना को भी कहा जाएगा लेकिन संस्कार शब्द का प्रसिद्ध अर्थ भावना है और वेग अस्तित्व स्थापक ये लोक में ज्यादातर प्रसिद्ध नहीं है इनके लिए संस्कार शब्द प्रसिद्ध नहीं है वेग को ज्यादातर लोग समझते हैं क्रिया रूप यानी कर्म में जो तीसरा पदार्थ है ना सात पदार्थों में कर्म तदात्मक समझते हैं लेकिन वैशे कुंभ के यहाँ और नयायिकुम के यहाँ वेग क्रिया नहीं है अपितु तो क्रिया का प्रथम कर्म का आद्यपतन पतन असमवायी वो कहा गया ना वेग वेग का लक्षण आया था पहले गुरुत्व का लक्षण आया था और गुरुत्व है आद्य पतन असमवायी कारण और वेग द्वितीय तृतीय चतुर्थ का फिर वेग भी बन जाता है कारण प्रथम प्रथम का तो गुरुत्व तो वेग जो है गुण है तो 24 गुणों में संस्कार नाम का गुण है दिखता है है लेकिन उसको देखने की दृष्टि या आंख से नहीं दिखेगा पृथ्वी घूम रही है कि नहीं घूम रही है सूर्य की परिक्रमा कर रही है तो उसमें जो है वेग है आ? हाँ इसमें भी वेग है इसलिए ये जो है वेग गुण यदि इसमें न होता तो ऐसे ऊपर से छोड़ दो तो गुरुत्व होने कारण पहला पतन तो होगा दूसरा तीसरा चौथा जो है इसी वेग के कारण ही होता है पतन पुस्तक को ऊपर से छोड़ दो तो उसमें वेग है तो वेग से नीचे आ जाता है कर्म में तीव्रता लाने वाला गुण है जो अध पतन, पतन में तीव्रता आ जाती है ना वो वेग के कारण आती है वो वेग न होता तो तीव्रता से ना आता है वो एक आ? संस्कार हा हा इस का, जन्न, का तो, तो, तो इसलिए जो है ना वो संस्कार मैंने ये कहा कि संस्कार शब्द रूढ़ है भावना के लिए वो भावना का लक्ष्य भावना के लिए संस्कार शब्द आया वो संस्कार मात्र जन्य स्मृति ही लिखा ना संस्कार मात्र जन्यम ज्ञानम स्मृति तो स, वहां संस्कार शब्द ये जो संस्कार के अवंतर तीन भेद हैं उसमें से द्वितीय जो भेद है भावना उसके लिए आया है उसमें ज्यादा प्रसिद्ध है संस्कार शब्द यद्यपि वो सामान्य शब्द है लेकिन विद्वान लोग भी भावना संस्कार विशेष जो भावना उसी के लिए संस्कार शब्द का प्रयोग करते हैं विशेष अर्थ में सामान्य शब्द का प्रयोग ज्यादातर करते हैं तो वो जो संस्कार का मतलब भावना वहां पूर्व में जो संस्कार का लक्षण बताया वो भावना का लक्षण है भावना का लक्षण है अभी तो संस्कार का निरूपण तो यहाँ चल रहा है जो 24 गुणों में संस्कार है उसके अवंतर भेद ये बताए जा रहे हैं ये तो लक्षण ग्रंथ चल रहा है ना गुण का हाँ आवागमन आत्मा का नहीं होता है आकाश का आवागमन होता है क्या हा? जो विभू होता है उसका आवागमन नहीं होता तो आत्मा विभू है कि नहीं विभू होने से आवागमन नहीं होगा उसकी उपाधि जो मन है वो परिचिन्न है उसकी उपाधि जो इंद्रियां है वो परिछिन्न है वे विभु नहीं है उनका आवागमन होता है इस शरीर से इंद्रिय मन निकलेंगे, प्राण निकलेंगे, वो आत्मा की उपाधि है और दूसरे शरीर में जाएंगे कर्म के अनुसार वहां अभी इस शरीर में है जब तक प्रारब्ध है तब तक तो इस शरीर अवच्छेद न माना जाता है सुख दुख आत्मा को होंगे उन कर्मों का फलोपभोग प्रारब्ध बन करके जो संचित में से आए हैं उनका फलोपभोग होगा सुख दुख का अनुभव शरीर भोगायतन है ना? बिना भोगायतन के नहीं होगा इंद्रिया भोगोपकरण है उनके बिना नहीं होगा इसलिए क्या होता है कि भोगोपकरण भोगायतन से जाता है और किसी भोग भोगायतन विशेष में से निकलता है और किसी भोगाय भोगायतन विशेष में आता है तो जहाँ से निकला माना गया गमन हुआ जहाँ गया वहाँ आगमन हुआ उसका ये आवागमन है भोगोपकरण का आवागमन आरोपित होता है आत्मा के आवागमन आत्मा में भोगोपकरण के आवागमन का आत्मा में आवागमन आरोपित होता है आत्मा का नहीं होता जैसे वेदांति कहते हैं ऐसे ही इनका भी है विभो होने से हाँ देशतः अपरिछिन्न तो अनेक हो सकते हैं वस्तुतः परिचिनता रहेगी अपरिछिन्नता तीन प्रकार से होती है ना, देशतः कालतः और वस्तुतः तो विभू कहते हैं देशत अपरिछिन्न को विभू जो देशतः अपरिछिन्न होगा उसका आवागमन नहीं होगा विभू का और जो नित्य होता है उसे कालतः अपरिचिन्न कहा जाता जो है जो कालतः अपरिछिन्न है जरूरी नहीं है कि वो देशतः भी अपरिछिन्न हो जैसे मन नित्य है परमाणु नित्य है लेकिन परिचिन्न है विभु नहीं है तो उनमें कालतः अपरिछिन्नता है कालतः अपरिचिन्नता रूप नित्यता है लेकिन देश तो अपरिचिन्नता रूप विभूता नहीं है तो, तो काल तो अपरिचिन्न होने पर भी आवागमन होगा यदि विभू नहीं है तो आवागमन का अवरोधक है विभुत्व जिसमें विभुत्व होगा उसमें आवागमन नहीं होगा और वस्तुतः परिचिन माना जाता है जो एक वस्तु समान सत्ता वाली दो वस्तुओं का एक दूसरे में जो भेद है भिन्नता है वो वस्तुतः परिछिन्नता है वस्तुतः परिचिनता का अर्थ है भेद और भेद होता है समान सत्ता पदार्थों का एक दूसरे में अनुन भेद का दूसरा नाम है अन्य और वो भी समान सत्ता वाला होना चाहिए तो आत् तो वेदांत के अनुसार इनके यहाँ तो समान सत्ता वाले कहीं हैं यहाँ वेदांती के यहाँ समान सत्ता वाला आत्मा के तरह दूसरा कोई नहीं है वो वस्तुतः अपरिछिन्न है इनके यहाँ तो अनेक आत्मा है वो समान सत्ता वाले हैं एक दूसरे का भेद है इसलिए वस्तुतः परिचिन्न है कालतः भी अपरिछिन्न है देश तो भी अपरिछिन्न आत्मा किनका तार्किकों का लेकिन वस्तुतः परिछिन्न है पूर्ण तो उसे कहा जाता है जो तीनों से भी अपरिछिन्न हो वो पूर्ण है। तो वेग हुआ पृथ्वी आदि चार तथा मनोवृत्ति और का लक्षण कर रहे हैं अनुभव जन्य स्मृति हेतुर्भूता हेतु, स्मृति स्मृति हेतुर्भावना आत्ममात्रवृत्ति इसकी चर्चा हम लोग कल करते हैं